लेकिन केशव का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसको इस बात पर भी यकीन नहीं है उसने अजीब सा एक्सप्रेशन देते हुए कहा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भला कोई मेरी डायरी चुरा कर क्यों ले जाएगा उससे कौन से उसे बहुत पैसे मिल जाते कोई बहुत कीमती डायरी भी नहीं थी और अगर कीमती डायरी रही होती तो मैं उसे ऐसे स्टोर रूम में थोड़ी ने रख के गया होता हम्म कुछ समझ में नहीं आ रहा विक्रांत ने कन्फ्यूज होते हुए कहा अच्छा ये काम करो तुम थोड़ा रफ एस्टिट दो कि तुम्हारे डायरी कब गायब हुई सर ऐसे कैसे बता सकता हूँ सोचते हुए कहा मेरे तो इस घर में कई सालों से रह रहे हैं और जब मैं छोटा था तभी से वो डायरी स्टोरूम में रखी हुई थी लेकिन हाँ इतना है कि जब मेरी शादी हुई थी तब तक वो डायरी वही स्टोर रूम में ही पड़ी हुई थी उसके बाद कब गायब हुई कुछ पता नहीं अगर ये बात है तो फिर विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा हमें अभी लीड को पकड़ने के बजाय इस केस को अलग एंगल से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए सब कुछ, कुछ नोट करो नॉवल की स्टोरी के बारे में जितनी डिटेल नॉलेज मिल सके सब नोट करते जाओ एक एक प्वाइंट अनुष्का ने फिर अपना से लड़ाते हुए सहमति जता दी है फिर विक्रांत ने नैना की तरफ उंगली से कुछ इशारा करते हुए कहा जिसके बाद वो दोनों, नैना से हंसते हुए कहा नैना तुम अभी अभी ग्रुप लीडर बनी हो और तुरंत ही तुम्हारे सामने ऐसा केस आ गया <laughs> कैसा लग रहा है तुम्हे मुझे तो बहुत दिन से ऐसे ही किसी केस का इंतजार था बहुत दिन से मुझे ऐसे किसी केस पर काम करने का मौका नहीं मिला है नैना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया अभी तो मुझे लग रहा है कि मुझे जयपुर पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ से लेटेस्ट विक्टिम की डिटेल निकालनी चाहिए <laughs> नैना तुम बहुत दिन से काम नहीं कर रही हो ना इसलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है विक्रांत ने नैना का मजाक मनाते हुए कहा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि इस टाइम क्या करना ज़्यादा ज़रूरी है पहले केशव की वाइफ का मर्डर केस सॉल्व करना जरूरी है फिर तुम्हें सीरियल मर्डर का क्लू मिलेगा अब तुम बताओगे मुझे कि कैसे काम करना है और क्या स्ट्रैटेजी बनानी है नैरा ने विक्रांत को गुस्से से तरेरते हुए कहा सच में जब मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन में थी तभी ठीक था तुम्हारे साथ काम करना तो बहुत ही मुश्किल है ओह यह बात है विक्रांत ने अपनी बुआई टेडी करते हुए कहा अगर ऐसा है तो अभी कौन सा बहुत देर हो गया है कर लो कम्पिटिशन अभी कर लो हाँ तो कर लो ना रोका किसने नैरा ने ना ना भी पूरा जोश दिखाते हुए कहा ठीक है फिर अनुष्का मेरी तरफ रहेगी तुम रूही और हार्ष को ले जाओ विक्रांत ने कहा और हर्षित तो कंप्यूटर पर डेटा निकालने का काम करेगा वो तो एक जगह पर रहकर काम करेगा और हम दोनों उससे जो भी इंफॉर्मेशन लेना होगा लेते रहेंगे बोलो ठीक है ना बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं देख लेंगे तुम्हें नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए उसे मिडिल फिंगर दिखा दिया जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था उसी के साथ यहाँ का टेम्परेचर तेजी से घटता जा रहा था जयपुर शहर का मौसम ऐसा ही है यहाँ पर रात के समय जबरदस्त ठंड पड़ती है जबकि दिन में मौसम सामान्य ही रहता है विक्रांत की गाड़ी में हीटर बिल्कुल फुल पे चल रहा था लेकिन फिर भी उसका शरीर ठंड के मारे कांप रहा था। शायद काफी देर तक बाहर रहने की वजह से ठंड का असर उसकी हड्डियों तक में होने लग गया था इसी वजह से अब हीटर की गर्मी भी उसके ठंड को कम नहीं कर पा रही थी भले ही विक्रांत और नैना के बीच अब कम्पिटिशन शुरू हो चुकी थी लेकिन दोनों का मकसद तो एक ही था बस किसी भी तरह ये केस सॉल्व होना चाहिए इस वक्त नैना को जयपुर शहर के पुलिस हेडक्वार्टर जाकर वहाँ ऐसी फ्लैट में मिली डेड बॉडी के बारे में पता लगाना था जबकि विक्रांत को पुलिस स्टेशन जाकर केशव की वाइफ के मर्डर केस की डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी थी इसके साथ ही उसे यहाँ पर अपना एक टेम्परे ऑफिस भी बनाना था जहाँ से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम काम कर सके फालतू के ट्रेवल में टाइम वेस्ट करने से बचने के लिए विक्रांत ने पुलिस स्टेशन में अर्जी लगाकर केशव पंडित को इंटरगेशन के लिए जेल से निकाल पुलिस स्टेशन में बुलवा लिया था हालांकि डिप्टी ब्यूरो चीफ मुकेश साहब के पास इसकी अथॉरिटी नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने हेडक्वार्टर से बात करके इस पर अप्रूवल ले लिया था जेल पुलिस के कुछ ऑफिसर और गार्ड मिलकर केशव को जेल से निकाल कर, सीधे पुलिस कर पहुंच जेल से पुलिस के बीच की दूरी ज्यादा नहीं थी ऐसे में जैसे केशव को लोकल पुलिस स्टेशन पर पहुंचाया गया विक्रांत भी तकरीबन दस मिनट के भीतर वहां पहुंच गया यहाँ के पुलिस स्टेशन की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब थी मात्र तीन या चार कमरों में पूरा पुलिस स्टेशन सिमटा हुआ था ऊपर से पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग काफी जर्जर स्थिति में थी जगह जगह पर टूटी -टू, हुई फर्श दीवारों के उखड़े हुए प्लास्टर यहां की बदहाली का बयान कर रहे थे फिर भी चूंकि विक्रांत और उसकी टीम सेंट्रल सी की तरफ से आई हुई थी ऐसे में डिप्टी ब्यूरो चीफ मुकेश साहब ने इन लोगों के स्वागत का भरपूर इंतजाम कर रखा था विक्रांत और उसकी टीम के लिए इन लोगों ने पुलिस स्टेशन का एक कमरा खाली छोड़ रखा था ताकि वहां पर ये लोग अपना ऑफिस बनाकर ठीक से काम कर सके इसके साथ ही डिप्टी ब्यूरो चीफ ने विक्रांत की टीम की मदद के लिए आसपास के पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस वालों को भी यहां पर बुला लिया था ताकि इन लोगों को किसी भी तरह से मैन पावर की शॉर्टेज ना हो सके भले ही यहां पर संसाधन की कमी थी लेकिन फिर भी डिप्टी ब्यूरो चीफ साहब ने काफी बेहतर इंतजाम कर रखा था उन्होंने विक्रांत तो और उसकी टीम को काम करने के लिए बेहद अनुकूल माहौल तैयार कर रखा था डिप्टी ब्यूरो चीफ साहब ने तो विक्रांत की पूरी टीम के लिए शहर में एक होटल अभी बुक करवा रखा था होटल बिल्कुल स्टेशन के पास में ही था यानी की यहाँ से पैदल चलते हुए भी होटल तक आसानी से जाया जा सकता था अच्छी बात यह थी की पुलिस स्टेशन के भीतर मुकेश जी ने रूम हीटर का भी इंतजाम कर दिया था जिससे यहाँ पर बैठने में थोड़ा सुकून मिल रहा था वरना बाहर ठंड इतनी ज्यादा थी की वहाँ खड़े होना भी मुश्किल था डायरेक्टर दुर्गा को यहाँ पहुंचा हुआ देखकर विक्रांत ने उसके आने की खुशी जाहिर की फिर उसने दुर्गा को ऑर्डर देते हुए कहा सबसे पहले तो मुझे उन सभी पुलिस वालों से मिलना है जो मर्डर वाली रात केशव पंडित के घर गए हुए थे खासतौर पर तो उस पुलिस वाले से जिसने वहां से सारा एविडेंस कलेक्ट किया था उन सबको जल्दी यहाँ लेकर आओ मुझे सबसे बात कर और हाँ विक्टिम के भाई को भी ले आना राघव राघव पंडित नाम है ना उसका जी सर दुर्गा ने जवाब दिया ठीक है जाओ सबको भेजो मेरे पास विक्रांत ने दुर्गा को यहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा लेकिन सर वो दूसरा केस उसे दूसरी टीम देखेगी तुम जल्दी जाओ अभी विक्रांत ने बिना दुर्गा की तरफ देखे ही कह दिया उधर विक्रांत का फरमान मिलते ही दुर्गा तुरंत ऑफिस से निकलकर बाहर की तरफ चला गया